सतगुरु के संबंध में कबीर साहब की कुछ साखियाँ हैं गूंगा हुआ बावला बहरा हुआ कान पाऊँ थै पंगुल भया सतगुरु मार्वान माया दीपक नरपतंग भ्रमिभ्रमि इवय परंत कहे कबीर गुरु ज्ञान थै एक आध उबरंत पासा पकड़ा प्रेम का सारी किया शरीर सतगुरु दाव बताईया खेले दास कबीर कबीरा हरि के रूठते गुरु के सरने जा कह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय यातन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान हमें इनका अभिप्राय समझाने की अनुकंपा करें जीन जक सुरूसों का एक प्रसिद्ध वचन।, वचन है वचन है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 अधिक लोग तो ऐसे ही जी लेते जैसे वे स्वतंत्र थे परतंत्र ही मरते परतंत्र ही पैदा हुए थे और प्रतंत्रता का चाक चलता ही रहता है परतंत्रता राजनीतिक हो तो तोड़ देना बहुत आसान है हजारों राजनीतिक क्रांतियाँ होती रहती आदमी की प्रतनता नहीं टूटती परतंत्रता आर्थिक हो तो समाजवाद साम्यवाद उसे मिटा देते लेकिन रूस और चीन में नई प्रतनताएँ निर्मित हो गई और मजे की बात तो यह है कि नई प्रतनता की जंजीर पुरानी प्रतनता से ज़्यादा मजबूत होती पुरानी प्रतनता की जंजीरें तो जीर्ण शीर्ण हो जाती नई जंजीर बिल्कुल अभी अभी ढाली होती ज़्यादा मजबूत होती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 वहा कौन तुमसे कहेगा वे सभी काराग्रह के कैदी हैं। उनमें से किसी ने भी स्वतंत्रता को चखा नहीं उन्हें कुछ भी पता नहीं है उस मुक्त आकाश का वे अपने पंखों पर कभी उड़े नहीं वे सभी पिंजरों में बंद कैदी हैं। उनमें से किन्ही के पिंजड़े लोहे के हैं वे गरीब कैदी हैं। किन्ही के पिंजड़े सोने के हैं वे अमीर कैदी है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 पंखों ने उड़ने की क्षमता खो दी है भरोसा भी खो दिया है, और अगर उड़ भी जाए तोता है तो मुश्किल ना पड़ेगा पिंजरे में तो जिंदा रह सकता था बाहर जिंदा ना रह सकेगा बाहर के संघर्ष को सह न सकेगा हजार पक्षी बाहर मार डाला जाएगा पिंजरे में तो प्राण बचे थे परतन था थे, थी सही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 क्रांतिकारी तो क्रांति पे उतारू रहते उन्हें इससे मतलब भी नहीं कि क्रांति जिसके लिए कर रहे हैं वो राजी भी है या नहीं उन्हें क्रांति करनी उन्होंने क्रांति करके वो माने उन्होंने जबरदस्ती कैदियों की जंजीरें तोड़वा दी उनको बाहर निकाल दिया आधे कैदी रात होते होते वापिस लौट आए और उन्होंने कहा हमारी कोठरियां हमें वापिस दे दो बाहर बहुत घबराहट लगती न कोई प्रिजन है न कोई परिचित रहा कहाँ खोजे सब पता ठिकाना खो गया और बाहर की दुनिया इतनी बदल गई है हम जब छोड़ के आए थे तो कोई और ही दुनिया छोड़ के आए थे ये तो कुछ और ही हो गया और शोरगुल और आवाज़ बड़ी अशांति मालूम पड़ती और बड़ी असुरक्षा है न हमें कोई जानता ना हम किसी को जानते हमारी भाषा और उनकी भाषा और अब तालमेल नहीं बैठेगा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 वस्तुतः मोक्ष की विधियां नहीं है सिर्फ तुम्हारे पंखों को तैयार करने की विधियां हैं मोक्ष तो अभी उपलब्ध है लेकिन तुम अभी तैयार नहीं हो तुम में और मुक्ति में अभी तालमेल ना हो सकेगा और अगर तुम्हें आज धक्का भी दे जाए मोक्ष की तरफ तो तुम वापस अपने कारागृह में लौट आओगे और जोर से कारागृह को पकड़ लोगे क्योंकि अभी खुला आकाश तुम्हें डराएगा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 उसी से छुटकारा हो जाएगा इसे तुम सूत्र मानो जिस चीज को भी तुम अखंड होकर कर लोगे वही तुम्हें इस ग्रह के बाहर ले जाने का द्वार हो जाएगी बहरा हुआ कान सारा शरीर अब तक बहरा था वो पूरा का पूरा कान हो गया सतगुरु मार्बान पांव थे पंगुल भया और अब तक जो हिस्सा पक्षा घास से पंगुल पड़ा था हिलडुल ना था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 अस्पतालों का ही एक्सटेंशन हो उन्हीं का काम कर रहे हैं तो फिर दूसरा काम कौन करेगा नहीं गुरु कोई चिकित्सक नहीं है या चिकित्सक है तो अज्ञात का तुम्हारे भीतर ये सारी घटनाएं हैं तो तुम ये मत सोचना कि है कि गूंगों बहरों और लंगड़ों के संबंध में चर्चा हो रही है चर्चा तुम्हारे संबंध में हो रही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 जब कोई व्यक्ति क्रोध से अक्रोध को उपलब्ध होता है तब पाऊं थे पंगुल भया जब कोई व्यक्ति अशांति से शांति को उपलब्ध होता है तब पाऊं थे पंगुल और जब कोई व्यक्ति वासना से करुणा को उपलब्ध होता है तब पाऊं थे पंगुल भया तब गति हुई तब चले तब बर्फ पिघली तुम्हारे भीतर की जड़ता की